सूक्ष्म चीजों का संसार तीसरा भाग सूक्ष्म चीजों का अवलोकन काई प्रयोग एक किसी डबरे के पानी पर तैरते हुए काई के रेशे तुम्हें मिल जाएंगे इन्हें पानी में रखकर कक्षा में लाओ सुई या बबूल के कांटे की सहायता से थोड़ी सी काई उठाकर कांच की पट्टी पर रखो इसके रेशम को अलग अलग करो और उनका चित्र बनाओ। अब से उनका अवलोकन करो तुम्हें जो दिखाई पड़ता है उसका चित्र बनाओ। बरसात के दिनों में पुराने दीवारों पर और बगीचों में लगी ईटो पर मखमली काई उग आती है। इसका एक पौधा लेकर उसका चित्र बनावो और फिर उसे सूक्ष्मदर्शी से देखकर चित्र बनावो कोशिकाए पर तुमने पढ़ा था कि लेवनहुक के द्वारा सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने तरह तरह की चीजों को सूक्ष्मदर्शी से देखना शुरू कर दिया था इंग्लैंड का निवासी रॉबर्ट एक ऐसा वैज्ञानिक था। साठ में उसने जब एक पेड़ की छाल की पतली कटान को सूक्ष्म से देखा तो उसे ऐसा लगा मानो वह छोटी छोटी कई कोठरियों से बनी हुई है उसने उन्हें सेल या कोटरी का नाम दिया हिंदी में इन कोटरियों को कोशिका कहते हैं बाद में पता चला कि कोशिका ये खाली कोटरियां नहीं होती उनमें एक द्रव पदार्थ भरा होता है इस द्रव पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं जीव द्रव्य में कई प्रकार के बहुत सूक्ष्म अंग होते हैं, जिनकी सहायता से कोशिका अपना काम करती है हाँ वो, हम भी कोशिकाओं को देखने की कोशिश करें। प्याज की झिल्ली की कोशिकाए प्रयोग दो एक प्याज को थोड़ा सा छीलकर अंदर से मोटी और रसदार परत का एक लगभग चौक और टुकड़ा ब्लेड से काटकर निकाल लो प्याज के इस टुकड़े को बीच से तोड़ो और टूटे हुए दोनों टुकड़ों को एक दूसरे से दूर खींचो तुम्हें अंदर की सतह से एक पतली और पारदर्शी झिल्ली अलग होती हुए दिखाई पड़ेगी इस झी को प्याज के टुकड़े से अलग करके उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लो इस टुकड़े को कांच की पट्टी पर दो तीन बूंद पानी में सुई या बबूल के कांटे की मदद से अच्छी तरह फैला कर रख लो झिल्ली को सूक्ष्म में से देखो कांच की पट्टी को इधर उधर सरका कर झिल्ली के हर हिस्से का अवलोकन करो क्या तुम तुम्हे झिल्ली में एक दूसरे से सटी हुई अनेक आयताकार रचनाएं दिखी इन रचनाओं की ही कोशिकाएं कहते हैं कोशिका की दीवार को कोशिका भित्ति कहते हैं प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का चित्र बनाओ इसमें कोशिका भित्ति को नामांकित करो